शो टॉक भक्ति सूत्र नंबर 15 तो एक है बुद्ध ने कहा है जैसे साकर को कहीं से भी चखो खा रहा है ऐसा ही सत्य भी है एक स्वाद है एक रस है फिर भी नारद ने भक्ति के तीन विभाजन किए परा भक्ति के भी विभाजन नहीं है गौणी भक्ति के विभाजन है तो पहला विभाजन पराभक्ति मुख्या भक्ति वह तो एक स्वरूप है फिर गौणी भक्ति दोयम, नीचे मनुष्यों के अनुसार चूंकि मनुष्य तीन प्रकार के हैं इसलिए स्वभावता उनकी भक्ति भी तीन प्रकार की हो जाती प्रकाश का तो एक ही रंग है लेकिन कांच के टुकड़े से प्रकाश निकल जाए तो सात रंग का हो जाता कांच उसे सात रंगों में विभाजित कर देता ऐसे ही तो इंद्रधनुष बनता है वर्षा के दिनों में हवा में वायुमंडल में छोटे छोटे पानी के कण झूलते होते उन पानी के कणों से निकलती सूरज की किरण सात हिस्सों में टूट जाती तो वर्षा के दिन हो सूरज निकला हो इंद्रधनुष बन जाता है रण तो एक रंगी है लेकिन सतरंगी हो जाती भक्ति तो एक रंगी है लेकिन मनुष्य तीन तरह के हैं इसलिए गौण अर्थ में भक्ति तीन तरह की हो जाती उन्हें भी समझ लेना जरूरी है क्योंकि बड़ी बहुमूल्य बात उनमें छिपी है सत्व रज तम ऐसे तीन मनुष्य के विभाजन स्वभावता आदमी जो भी करेगा उसका कृत्य उससे प्रभावित होता है सात्विक भक्ति करेगा तो सत्व के हस्ताक्षर होंगे राजसी भक्ति करेगा तो भक्ति में भी राजस्व गुण समाविष्ट हो जाएगा तामसी भक्ति करेगा तो तमस से बचाना सकेगा अपनी भक्ति को सात्विक भक्ति का अर्थ होता है व्यक्ति पापों के विमोचन के लिए अंधकार से मुक्त होने के लिए मृत्यु से पार जाने के लिए भक्ति कर रहा है भक्ति में आकांक्षा है सात्विक पुरुष के भी इसलिए वो परा भक्ति नहीं परा भक्ति में तो कोई भी आकांक्षा नहीं है सत्व की भी नहीं परा भक्ति में तो परमात्मा को पाने की आकांक्षा भी नहीं क्योंकि जहां आकांक्षा है वहां मनुष्य आ गया तुम्हारी आकांक्षा तुम्हारी है तुम्हारी आकांक्षा से जो भी गुजरेगा तुम्हारी आकांक्षा के रूप को ले लेगा तुम्हारी आकांक्षा उसे विकृत कर देगी तुम्हारी आकांक्षा उसे शुद्ध न रहने देगी उसका क्वारापन खो जाएगा आकांक्षा भ्रष्ट करती है तो सत्व की आकांक्षा भी यद्यपि बड़ी ऊंची आकांक्षा है पर कितनी ही ऊंची हो गौरी शंकर की चोटी कितनी ही ऊंची हो ऐसे पृथ्वी का ही हिस्सा है आकाश में कितने भी ऊपर उठ जाए तो भी आकाश रूप नहीं हो गई तो सात्विक की भक्ति बड़ी ऊंची उठती गौरी शंकर बन जाती है लेकिन फिर भी जुड़ी तो पृथ्वी से ही रहती है आकांक्षा के जाल से संबंध बना रहता है अभी भी मन में कुछ पाने का ख्याल होता है परमात्मा सही मोक्ष सही लेकिन पाने का ख्याल होता है और जहां तक पाने का ख्याल है वहां तक संसार है तुम अगर मोक्ष को भी चाहोगे तो तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे संसार का ही फैलाव है तुम मोक्ष की भी कल्पना क्या करोगे तुम्हारे कांच के टुकड़े से तुम्हारी आकांक्षा के टुकड़े से गुजर के मोक्ष भी मोक्ष न रह जाएगा तुम तो मोक्ष में भी अगर मांगोगे तो फिर फिर संसार को ही मांग लोगे थोड़ा सुधार कर थोड़ा रंग रोगन बदल कर लेकिन तुमसे ही जुड़ा रहेगा तुम्हारा मोक्ष इसलिए तो तुम्हारा मोक्ष स्वर्ग के रूप में प्रकट होता है मोक्ष के रूप में नहीं मनुष्य की आकांक्षा से गुजर के मोक्ष पतित हो जाता है स्वर्ग बन जाता है स्वर्ग मोक्ष का पतन स्वर्ग का अर्थ है कि तुमने संसार में जो चाहा था और ना पा सके उसे तुम परलोक में चाहते हो सुंदर स्त्रियां चाहिए थी न मिल सकी मिली सुंदर सिद्धन हुए जिन्हें नहीं मिली वे भी तड़फ के मरे जिन्हें मिली वे और भी तड़फ के मरे सुंदर पुरुष चाहे थे न मिल सके जो मिला उसी को क्रूप पाया जो मिला उसी को छुद्र में ग्रसित पाया आकांक्षा शेष रह गई भरी न, मन तड़फता रह गया प्यास बुझी न, बहुत घाटों से पानी पिया लेकिन कोई पानी मन को न भाया कोई पानी रास ना आया घाट तो बहुत तेरे मिले लेकिन ऐसा कोई घाट ना मिला कि घर बन जाता तो तुम्हारे स्वर्ग में अपसराएं पैदा हो जाएंगी वो तुम्हारी ही वासना का विस्तार है तो तुम स्वर्ग में रचलोगे उन स्त्रियों को जो तुम यहां ना पा सके क्योंकि स्वर्ग के सारे चित्र पुरुषों ने बनाए हैं इसलिए अप्सराएं अगर स्त्रियां बनाती तो स्वभावता सुंदर पुरुषों को रचती अप्सराएं ऐसी कि सोलह वर्ष तो उनकी उम्र ठहर जाती फिर बढ़ती नहीं उर्वशी अभी भी सोलह ही साल की सदियों पहले भी सोलह साल की थी सदियों बाद भी सोलह साल की रहेगी मनुष्य की, की आकांक्षा थी कि स्त्री सोलह पर ठहर जाती कोई स्त्री वहां ठहरती नहीं हालांकि स्त्रियां ठहरने की कोशिश भी करतीं। सोलह के बाद बड़ी मुश्किल से बढ़ती बड़ी बेचैनी से बढ़ती दो दो तीन तीन चार चार साल में एक एक साल बढ़ती फिर भी बढ़ना तो पड़ता ही है समय किसी को क्षमा नहीं करता मौत को पीछे हटाने का कोई उपाय नहीं युवावस्था को सदा पकड़ रखने की कोई सुविधा नहीं यहां तो सभी हाथ से खोया चला जाता है तो फिर स्वर्ग तो है वहां तो हमारे स्वप्न ही साकार हुए वहां तो कोई समय बाधा देने को नहीं वहां तो कोई मौत द्वार नहीं दस्तक देती, वहां तो बुढ़ापा आके खड़ा नहीं हो जाता स्वर्ग में स्त्रियों के शरीर से पसीने की बदबू नहीं आती सुगंध आती सुवास आती चाह हमने यहां था हो न सका बहुत इत्र फुलेल छड़के बहुत सुगंधियां खोजी फिर भी पसीने की बु छिपाए छिपती नहीं प्रकट हो ही जाती शरीर की गंध कितना ही भुला भूलती नहीं स्वर्ग में पहली तो बात पसीना निकलता ही नहीं शीतल समीर सुबह ही बना रहता है दोपहर नहीं होती और शरीर से सुगंध आती है स्वर्ण कायाए स्वर्ग में और सोने में सुगंध है मुसलमानों के स्वर्ग में शराब के चश्मे बड़े मजे की बात है यहां धर्मगुरु कहते हैं शराब छोड़ो और स्वर्ग में शराब के झरनों का भरोसा दिलाते आदमी का मन तो देखो छोड़ता भी है तो पाने के लिए ही छोड़ता है ये भी कोई छोड़ना हुआ एक हाथ से छोड़ा नहीं दूसरे हाथ से पकड़ लिया और यहां प्यालियां छोड़ता है शराब यहां प्यालियों में मिलती है झरने और नदियां नहीं बहती स्वर्ग में नदियां बहता है यहां तो शरी शराब तुम्हें अपने में उतारनी पड़ती वहां तुम शराब में उतर जाओगे डुबकियां लेना तैरना उमर खयाम ने कहा है कि धर्म गुरुओं अगर यह बात सच है कि स्वर्ग में शराब है तो थोड़ा हमें यहां अभ्यास कर लेने दो <laughs> तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे ना तुम्हें पीना आता है ना पिलाना आता है तुम वहां करोगे भी क्या तुम्हारा अभ्यास विपरीत है उमर खयाम ने ठीक ही मजाक किया। उमर खयाम एक सूफी संत था कोई शराबी नहीं शराब तो उसका प्रतीक है परमात्मा के लिए वो ये कह रहा है कि अगर परमात्मा उस लोक में मिलता है तो हमें उसका स्वाद यहीं लेने का अभ्यास करना होगा अगर यहां अभ्यास ना किया तो वहां पहुंच के भी उसका स्वाद ना ले सकोगे भोग ना कर सकोगे छोड़ो वहां की फिक्र यहां उसके स्वाद में रमो तब जब उसके झरने बहने लगे तो तुम डुबकी भी ले सको अगर यहां डरे शराब से हाथ पैर कपे तोबा तोबा करते रहे तो वहां जब झरने देखोगे बहते तो तुम्हारे तो प्राण सूख जाएंगे तुम्हें तो बचे जगह न मिलेगी बचने की लेकिन शराब छोड़ी है यहां बड़े बेमन से इसलिए स्वर्ग में उसको इंजाम कर लिया हिंदुओं ने कल्प वृक्ष बना रखा है स्वर्ग में यहां जो जो नहीं मिलता सब कल्प वृक्ष के नीचे मिल जाएगा कल्प वृक्ष का अर्थ ही यह होता है कि उसके नीचे बैठते से ही वासना पूरी हो जाती वासना पूरी करने को कोई कृत्य नहीं करना पड़ता यहां संसार में तो बड़ा दौड़ो फिर भी नहीं पहुंचते यह हमारा अनुभव है सभी का कितना श्रम करो फिर भी फल क्या हाथ लगता है राख रह जाती है हाथों में सिकंदर भी खाली हाथ मरते हैं धूल भरी रह जाती है मुंह में कब्र प्रतीक्षा कर रही है कितने ही दौड़ों कितनी ही चेष्टा करो अंततः कब्र में ही गिर जाते हो छोटे गिरते वहीं बड़े गिरते वहीं भिखारी और सम्राट गिरते वहीं गरीब और अमीर गिरते वहीं ज्ञानी और मूढ़ गिरते वहीं सब मौत में गिर जाते हैं सब धूल धूसरित हो जाते हैं कितना श्रम करो मिलता क्या है यह हमारा संसार का अनुभव है तो हमने स्वर्ग में कल्प वृक्ष बनाया वहां श्रम नहीं करना पड़ता इधर तुमने सोचा उधर पूरा हुआ सोचने और पूरे होने में क्षण का भी फासला नहीं होता इधर उठा भाव उधर फल हुआ जीवन का अनुभव यह है कि जिंदगी भर भाव करो दौड़ो श्रम करो उपाय करो आयोजन करो सब निष्फल सब निष्फल इसके विपरीत हमने स्वर्ग में कल वृक्ष बनाए कुछ भी ना करो सिर्फ सपना उठे सिर्फ लकीर उठे भाव की इधर भाव उठ नहीं पाया तुम जान भी ना पाओगे तुम जाग भी ना पाओगे कि भाव उठा कि बाहर फल उपस्थित हो जाएगा ये संसारिक मन की ही आकांक्षा है इसलिए सारे दुनिया के स्वर्ग अलग अलग हैं क्योंकि हर मुल्क के रहने वाले के जीवन के दुख सुख के अनुभव अलग हैं। तिब्बत का स्वर्ग सूर्य प्रदीप थे रोशनी ही रोशनी उत्तप्त है क्योंकि तिब्बत बर्फ की पीड़ा से पीड़ित हिंदुओं का स्वर्ग शीतल बहा सुबह की ठंडी हवा वातानुकूलित है हिंदू परेशान है सूरज से आग वगैरह का इंजाम तो नरक में किया है दूसरों के लिए स्वभावता जो हमारा दुख है यहां वो हमने नरक में और जो हमने चाहा था जो सुख था हमारी कामना था उसे हमने स्वर्ग में स्वर्ग तुम्हारी कामना है तुम्हारी चाह की कल्पना तुम्हारी चाह का काव्य तुम्हारा रोमांस नरक, तुम्हारी पीड़ा का इकट्ठा जोड़ तुमने बांट दिया सारी पीड़ा नरक में रख दी और सारे सुख स्वर्ग में रख दी और बिना यह जाने कि सुख और दुख साथ साथ होते हैं अलग अलग नहीं जहां सुख वहां दुख जहां दुख वहां सुख क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू अलग अलग होते ही नहीं सुंदर स्त्री में ही कुरूप स्त्री छुपी है सुंदर पुरुष में ही कुरूप छिपा है जीवन में ही मौत खड़ी है जवानी में ही बुढ़ापा झांक रहा है जरा गौर से देखो तो जवानी में ही तुम्हें बुढ़ापा झांकता हुआ दिखाई पड़ जाएगा ठेठ भरी जवानी में तुम्हें झुकी कमर कमर हाथ में लकड़ी टेकता हुआ बूढ़ा दिखाई पड़ जाएगा जरा गौर से देखो सुंदरतम देह में तुम्हें अस्थि अंकाल दिखाई पड़ जाएंगे जरा गौर से देखो जहां तुम्हें यौवन की विवाह दिखाई पड़ती वहीं तुम्हें चिता की लपटे दिखाई पड़ जाएंगी थोड़ी गहरी आंख चाहिए जरा देखने की गहराई चाहिए बस सुख और दुख अलग नहीं किए जा सकते संसार में सुख और दुख सम्मिलित मनुष्य के तर्क ने विचार ने सुख को अलग करके स्वर्ग बना लिया नर्क को अलग दुख को अलग करके नर्क बना लिया स्वभावतः नर्क उनके लिए जिन्हें तुम पसंद नहीं करते दुश्मनों के लिए पराओं के लिए स्वर्ग अपने लिए अपनों के लिए जिन्हें तुम चाहते हो जिन्हें तुम सुख देना चाहते थे ना दे सके उनके लिए इसलिए जो भी मरता सभी स्वर्गी हो जाते ख्याल किया तुमने जो भी मरता है मरती से स्वर्गी हो जाता है क्योंकि मरने की चर्चा मरने का दुख प्रीजन उठाते दूसरों को तो लेना देना क्या किसको पड़ी कि नारकी कहे कि नरक चले गए किसको लेना देना है फिर मरे के संबंध में कोई बुरी बात कहता भी नहीं दुश्मन भी मर जाए तो भी अब मरे से कुछ बुरा कहना शुभ नहीं देता अशुभन लगता है स्वर्ग गए स्वर्गी हो गए कोई शक भी नहीं उठा था कि स्वर्गी हो गए ये स्वर्गीय हो होने योग्य थे लेकिन प्रिजन है वो चाहते हैं स्वर्ग जाएं भक्ति पराभक्ति कुछ भी नहीं मांगती परमात्मा को भी नहीं और परमात्मा को पा लेती परमात्मा को पाने का ढंग ही यही है न मांगना बिन मांगे मोती मिले मांगा कि तुमने परमात्मा की शक्ल अपनी वासनाओं में डाल दी तुम जरा सोचो तुम किस तरह का परमात्मा चाहोगे कभी विचार करो तो तुम पाओगे कि तुम्हारी कामना का ही प्रतिबिंब होगा किस तरह का परमात्मा चाहोगे तो तुम पाओगे तुम रंग भरने लगे परमात्मा में अपने किरण टूट गई सतरंगी हो गई स्वभाव खो गया सत्य अब सत्य ना रहा तुम जब सारी वासना को कामना को छोड़कर देखते हो तो वो दिखाई पड़ता है जो है परमात्मा की चाहे भी परमात्मा के मार्ग में बात है इसलिए परम भक्त सिर्फ भक्ति करता है मांगता कुछ भी नहीं परम भक्त सिर्फ प्रार्थना करता है प्रार्थनी प्रार्थी नहीं होता इसे ख्याल में लेना परम भक्त सिर्फ प्रार्थना करता है नहीं होता उसकी प्रार्थना कुछ मांगने की नहीं होती उसकी प्रार्थना अहोभाव की होता वो धन्यवाद देता है वो कहता है ऐसे ही इतना दिया कुछ पात्रता ना थी कोई योग्यता ना थी तू भी खूब है लुटा रहा है मुझे दिया जिसकी कोई पात्रता ना थी ना देता तो शिकायत कहां करते किससे करते ना देता तो शिकायत किस मुंह से करते कोई कारण ना होता इतना दिया पारा वार दिया विस्तार दिया जीवन दिया अस्तित्व दिया धड़कता हुआ हृदय प्रेम से भरे प्राण दिए प्रार्थना की संभावना थी परमात्मा की संभावना थी मोक्ष का द्वार दिया सब दिया तो परम भक्त प्रार्थना करता है धन्यवाद के लिए उसकी प्रार्थना अहोभाव है उसकी प्रार्थना कृतज्ञता का उच्च उच्छवास है वो मंदिर में धन्यवाद देने जाता है कि तेरी बड़ी कृपा है तेरी बड़ी अनुकंपा है तेरा जैसा औघड़ दानी नहीं देखा है। लेकिन ये पराभक्ति है और ऐसा भक्त भगवान को पा लेता है मुझे फिर दोहराने दें जो मांगता नहीं उसे मिल जाता है जो मांगता है वो मांगने के कारण ही दूर पड़ जाता है क्यों मांग का शास्त्र समझो जब तुम कुछ मांगते हो तो मांगने वाला अपनी मांग पर ध्यान रखता है जब तुम कुछ मांगते हो तो तुम परमात्मा से भी बड़ी उस चीज को बता रहे हो जो तुम मांगते हो अगर तुम गए मंदिर में और तुमने कहा कि स्वर्ग मिल जाए हे hey, प्रभु बहुत दुख पा लिया अब और दुख न दे अब तो सुख की छाया थी तो तुम ये कह रहे हो कि अगर मेरे सामने तुझे पाने और स्वर्ग को पाने का विकल्प हो तो मैं स्वर्ग चुनता हूँ तुम ये कह रहे हो कि तेरा हम उपाय की तरह उपयोग कर लेते हैं साधन की तरह क्योंकि तेरे बिना मिलेगा ना अपने किए तो कर लिया बहुत कुछ पाया नहीं अब तेरा सहारा ले लेते हैं ऐसे भीतर मजबूरी है कि चाहता तो यही था कि अपने ही हाथ से पा लेते नहीं मिल सका चलो ठीक मांग लेते तेरी खुशामत कर लेते तेरी स्तुति कर लेते ये एक तरह की रुस्बत है ये एक तरह का फुसलावा है कि चलो तुझे राज़ी करने तेरे हाथ में लेकिन भीतर बेचैनी है और जो तुम मांगते हो वो बताता है मैंने सुना है एक सम्राट युद्ध से घर वापस लौटता था उसकी एक हज़ार रानियाँ थीं उसने खबर भेजी कि मैं क्या तुम्हारे लिए ले आऊँ किसी ने कहा हीरों का हार ले आना किसी ने कहा उस देश में कस्तूरी मृत की गंध मिलती है वो ले आना किसी ने कहा वहाँ के रेशम का कोई मुकाबला नहीं तो रेशम की साड़ी ले आना ऐसा बहुत लोगों ने बहुत कुछ मांगा सिर्फ एक पत्नी ने कहा तुम घर आ जाओ तुम बहुत हो उस दिन तक उसने इस रानी पर कोई ख्याल ही न किया था हजार रानियों में एक थी कहीं थी नंबर थी कोई व्यक्ति नहीं थी लेकिन घर लौटा तो उसे पटरानी बना दिया और रानियों ने कहा ये क्या हुआ किस कारण उसने कहा इसी ने अकेले कहा कि तुम घर आ जाओ और कुछ नहीं चाहिए तुम आ गए सब आ गया इसने मेरा मूल्य स्वीकार तुमने से किसी ने हीरे मांगे किसी ने साड़ियां मांगी किसी ने इत्र मांगा और हजार चीजें मांगी, मेरा उपयोग किया ठीक है तुमने जो मांगा तुम्हारे लिए ले आया इसने कुछ भी न मांगा इसलिए मैं आया हूं परमात्मा उसके द्वार पर दस्तक देता है जिसने कुछ भी न मांगा जिसने कहा ऐसे ही बहुत दिया बस मेरा धन्यवाद स्वीकार कर लो तो पराभक्ति तो धन्यवाद है उसकी हम बात छोड़ें वो तो आत्यंतिक है लेकिन मनुष्यों में तो सात्विक मनुष्य है वो कहता है छुटकारा हो जाए संसार से पाप से मुक्ति मिले अंधकार में बहुत जी लिए प्रकाश चाहिए प्रभु तमसो मां ज्योतिर्गम मृत्योर मां अमृत गृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले चलो अस्तोमा सदगमे असत्य से मुझे सत्य की तरफ ले चलो बड़ी सात्विक पुकार है आदमी कल्पना कर सके उसकी आखिरी ऊंचाई है और क्या तुम कल्पना करोगे उसके पार तो कल्पना के पंख कट जाते उसके पार तो शून्य का विराट आकाश है उसके बाद तो परमात्मा ही है तो ये सतपुरुष की आकांक्षा है इसको नारद ने कहा सात्विकी भक्ति मगर इसको गौणी भक्ति कहा है याद रखना ये मुख्या नहीं ये परा नहीं ये कोई आखिरी बात नहीं फिर उससे नीची भक्ति है राजसी भक्ति तुम मांगते हो बड़ा राज्य मिल जाए सत्कार मिले सम्मान मिले राष्ट्रपति हो जाओ कि प्रधानमंत्री हो जाओ कि चुनाव में लड़ते हो तो मंदिर जाते हो दिल्ली के सभी राजनेताओं के गुरु जैसे जीते भूल जाते हैं वो बात दूसरी मगर हारे कि गुरु के पास पहुंच जाते यश मिले कीर्ति मिले धन मिले पद मिले ये राजसी मन का लक्षण है, अहंकार की तृप्ति हो अस्मिता बढ़े मैं कुछ हो जाऊं फिर किसी भी रूप में मांगते हो तो अगर तुम मंदिर में गए और तुमने यस धन कीर्ति मांगी स्वयश फैले मेरे परिवार मेरे कुल का नाम सदा रहे तो तुम्हारी भक्ति और भी नीचे गिर गई राजसी हो गई उससे भी नीचे तामसी भक्ति है तामसी भक्ति तामसी व्यक्ति राज भी नहीं मांगता यश कीर्ति भी नहीं मांगता वो कहता फलाद भी मर जाए इस पे दुख का पहाड़ गिर पड़े चाहे इसे मिटाने में मैं भी मिट जाऊं मगर इसे मिटा के रहूंगा उसका मन क्रोध से तमस से उसका मन हिंसा से ईर्षा से आंदोलित होता है विनाश से ये तीन गौणी भक्तियां हैं इन तीन में उत्तर उत्तर क्रम से पूर्व पूर्व की भक्ति कल्याणकारिणी होती तामसी से राजसी ज्यादा कल्याणकारिणी है राजसी से सात्विकी ज्यादा कल्याणकारिणी है और इन तीनों से परा भक्ति ज्यादा कल्याणकारिणी है लेकिन एक बड़ी अनूठी बात है जो समझ लेनी चाहिए वो ये कि भक्ति का सूत्र तीनों में है क्योंकि ऐसे तामसी व्यक्ति भी हैं जो सीधा छुरा मार आएंगे जो भगवान के मंदिर न जाएंगे पूछने की आज्ञा है कि इस आदमी को मिटाना है जो मिटा ही देंगे जो भगवान को बीच में भी न लेंगे इस बुरे काम के लिए भी बीच में न लेंगे भले काम की तो बात दूर ये तामसी व्यक्ति कम से कम मंदिर तक तो जाता है इसके जाने का कारण गलत है माना मगर जाता ठीक जगह गलत आकांक्षा से जाता है लेकिन जाता ठीक के पास है इतना तो कम से कम ठीक है ही आंखें इसकी धुंधली हैं, पर्दा है क्रोध का कोई बात नहीं अगर प्रार्थना करता ही रहा रोता ही रहा प्रार्थना में तो शायद आंख से धुंधल का हट जाएगा जो आदमी धन के लिए पद के लिए मांगने गया है कब तक मांगेगा कभी तो जागेगा समझेगा कि ये मैं क्या मांग रहा हूं मांगते मांगते प्रार्थना करते करते होश भी तो संभलेगा कम से कम पाएगा तो मंदिर में अपने को कभी होश आ जाए गलत कारण से ही सही लेकिन ठीक जगह तो है कभी झलक मिल जाए तो सह सात्विक हो जाएगा किसी दिन पाएगा कि मांगा परमात्मा से धन और मिला बड़ी भूल हो गई कुछ और बड़ी बात मांग लेते धन मांगा क्या पाया मिल भी गया तो भी कुछ ना पाया पर शिकायत भी किसकी करें खुद ही मांगा था पद पा लेगा लेकिन पद पाके पाएगा सिवाय खींचाता नहीं के और कुछ भी नहीं कुर्सी पे कोई ठीक से बैठ थोड़ी पाता है कोई टांग खींच रहा है कोई हाथ खींच रहा है कोई कुर्सी के नीचे बैठा है कोई कुर्सी को उल्टाने की कोशिश कर रहा है जो कुर्सियों पे हो उनको जरा गौर से देखो दो चार दिन से ज़्यादा भी राजधानी से बाहर रहने में घबराहट लगती उधर कोई कुर्सी उल्टा उल्टा ही ना दे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति परदेशों की यात्रा पर जाने में डरते जब तक गए तब तक इधर लौट के आने का मौका ही ना आया बहुत बार ऐसा हो जाता है राष्ट्रपति गए बाहर फिर लौट ही ना सके क्योंकि तब तक यहाँ दूसरों ने उल्टा दी कुर्सी कोई और चढ़ बैठा रात चैन से सो नहीं सकते राजनीतिक और चैन से सो जाए तो राजनीतिक घि नहीं करबटें बदलता रहता है दाव बिठाता रहता है रात भर शतरंज की चालें चलता रहता है बड़ा खेल है और बड़ी बेचैनी से भरा है मिल भी गया पद तो पाओगे कि कुछ मिला नहीं कुछ और मांग लिए होते मौका आया और क्या मांग बैठे अवसर मिला था ये क्या कूड़ा कचरा मांग के घर आ गए देने वाला सामने खड़ा था मांगा भी तो क्या मांगा तो किसी दिन शायद सत्व की ऊर्जा उठे और तुम्हारे मन में भाव उठे अस्तो सद्गमे असत से सत्य की तरफ ले चल प्रभु अगर सत्व की प्रार्थना जारी रही जारी रही तो किसी न किसी दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाएगा परमात्मा से और सत्य को मांग रहा हूं परमात्मा को ही मांग लेता जब मालिक ही मिलता हो तो फिर और क्या मांगना किस प्रकाश को मांग रहा हूं जब देने वाला ही मिलता हो तो ना समझी जब देने वाला ही आके हृदय में विराजमान होने को राजी तो मालिक को ही मांग लू फिर और सब तो इसके साथ आ ही गया सत्य आया प्रकाश आया अमृत आया वो सब तो इसका अनुसंग है वो तो इसकी छायाएं हैं तो मैं छायाएं मांग रहा हूं तो मांगते मांगते मांग भी निखरती है सुधरती है प्रार्थना गलत भी शुरू हो तो भी शुरू तो हो अल्लाह अल्लाह तेरे तर्को तलब की बुस अतें रफ्तार रफ्ता सामने हुसने तमाम आ ही गया अव्वल अव्वल हर कदम पर थी हजारों मंजिले आखिर आखिर एक बे मुकाम बे बेमुकाम आ ही गया ये तेरे त्याग और भोग की विशाल उलझने हे परमात्मा लेकिन चलते रहे रफ्तार रफ्ता सामने हुसने तमाम आ ही गया बहुत तरह के सौंदर्यों ने घेरा स्त्री का सौंदर्य था फूलों का सौंदर्य था धन का सौंदर्य था पद का सौंदर्य था लेकिन रफ्तरफ सामने हुसने तमाम आ ही गया उस पुण्य का सौंदर्य आ ही गया खोजते खोजते टटोलते टटोलते, अल्लाह अल्लाह ये तेरी तर्को तलब की बुस्सते कितने भोग कितने त्याग कितनी उलझने कितनी विशालताए भरा आकाश लेकिन फिर भी रफ्ता रफ्ता सामने होसने तमाम आ ही गया अव्वल अव्वल हर कदम पर थी हजारों मंजिलें पहले पहले एक एक कदम पर मुसीबतें खड़ी थीं हजारों रास्ते खुलते थे चुनाव करना मुश्किल था चुनते थे भूलें हो जाती थीं हजार रास्ते खुलते हों तो जो भी चुनाव के पछतावा बना रहेगा कि 999 सौ छोड़ दिए पता नहीं वहां क्या था और जिंदगी में कुछ तो चुनना ही होगा धन चुनो पद छूट जाता पद चुनो धन त्यागना पड़ता स्त्री चुनो पद छूट जाता पद चुनो ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ता कुछ ना कुछ झंझट खड़ी रहती एक चुनो दूसरा छूटता है दूसरा चुनो एक छूटता है और मन में यह पछतावा बने रहता पता नहीं दूसरा विकल्प कहीं ज्यादा सुंदर हुआ होता इसलिए मैं ऐसा आदमी नहीं पाता जो सुखी हो क्योंकि 999 विकल्प सभी ने छोड़े एक चुनोगे तो 999 छूट जाते राजनीतिक आता है वो कहता कहां की झंझट में पड़ गए इससे तो थोड़ा धन कमा लेते क्योंकि राजनीतिक को सदा जिसके पास धन हो उसके पैर दबाने पड़ते उसे पीड़ा बनी रहती धनपति आता है वो कहता है इतनी मेहनत से धन कमाया इससे तो इतनी मेहनत में तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो गए होते इन लुच्चे लफंगों की जाके खुशामत करनी पड़ती लाइसेंस चाहिए ये चाहिए वो चाहिए जिसको देखो वही दुखी क्योंकि तुम कुछ भी पाओगे वो पाना किसी कीमत पे होगा और वो कीमत तुम्हें चुकानी चो, पड़ेगी यहाँ मुफ्त तो कुछ मिलता नहीं एक चुनो नौ सौ निन्यानबे की कीमत चुकानी पड़ती रास्ते पे खड़े हो हजार रास्ते खुलते हैं तुम एक पर ही जा सकते हो मन में ये बात तुम भूलोगे कैसे कि कहीं नौ सौ निन्यानबे रास्तों पर कोई मंजिल पर ले जाने वाला रास्ता न रह गया और जब तुम कहीं भी ना पहुंचोगे तब तो पछताओगे निश्चित ही ये रास्ता तो गलत चुन ही लिया और चाहे ठीक ना हो एक बात तो पक्की हो ही जाएगी कि ये गलत है दूसरे भी ऐसे ही पछता रहे अव्वल अव्वल हर कदम पर थी हजारों मंजिले आखिर आखिर एक मुकाम में बेमुकाम आ ही गया लेकिन फिर धीरे दीर धीरे जो टटोलते ही रहता है टटोलते ही रहता है तो वो मंजिल आ जाती है जो आखिरी मंजिल है बेमुकाम वो मुकाम जिसके पार फिर कोई और मंजिल नहीं जो आखिरी है जिससे फिर कोई रास्ता नहीं खुलता जिसमें पहुंचे कि पहुंचे जिसमें डूबे कि डूबे जिसमें खोए तो खोए जैसे सागर में सरिता खो जाती आखिर आखिर एक मुकाम में बे मुकाम आ ही गया आज का पहला सूत्र अन्य इस्मात सौलभ्यम भक्तो अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति सुलभ है अन्य सबकी अपेक्षा योग है तंत्र है ज्ञान है तप है आगे सबकी अपेक्षा भक्ति सुलभ है क्यों सुलभता क्या है भक्ति की सुलभता यही है कि और सब तो मनुष्य को करने पड़ते भक्ति होती सुलभता यही है कि और सब में तो मनुष्य को अपने ही सिर पे बोझ रख के चलना पड़ता है भक्ति में समर्पण बोझ परमात्मा को दे देना एक सम्राट अपने रथ से आ रहा है राह पर उसने एक बूढ़े आदमी को अपनी गठरी ढोते देखा दया आ गई रथ रोक के उसे कहा आजा तू भी बैठ जा कहाँ उतरना है उतार देंगे वो रथ में तो बैठ गया गरीब आदमी रथ में कभी बैठा नहीं सिकुड़ा सिकुड़ा डरा डरा ठीक से बैठा भी नहीं कहीं ज्यादा गरीब आदमी का वजन न पड़ जाए और तो और सिर से गठरी भी ना उतारी सम्राट ने कहा गठरी नीचे रख दे अब गठरी क्यों सिर पर रखे उसने कहा कि नहीं मालिक इतना ही क्या कम क्यों मुझको चढ़ा लिए अब और गठसी का भजन भी आपके रथ पर रखू नहीं नहीं ये मुझसे ना होगा और तो इससे क्या फर्क पड़ता है जब तुम ही बैठे हो तो गठसी तुम सिर पर रखो कि नीचे रखो योगी की गठसी सिर पर रहे भक्ति की रथ में वो कहता परमात्मा पे सब छोड़ दिया अब तू ही संभाल वो एक ही कदम उठाता है भक्त ज्ञानी को बहुत कदम उठाने पड़ते हैं क्योंकि तो ज्ञानी बड़ा कुशल है बड़ा होशियार है योगी को एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती भक्ति एक छलांग भक्त कहता है कि हमारी समझ के बाहर तो हमारी समझ से चलेंगे तो पक्का है कभी ना पहुंचेंगे तुझ पे भरोसा करते जैसे हम कहते हैं प्रेम अंधा है लेकिन प्रेम के पास ऐसी आंखें जो आंखों वालों के पास नहीं ऐसी भक्ति भी अंधी है लेकिन भक्ति के पास ऐसी आंखें हैं कि आंखों वालों के पास भी नहीं भक्त कहता है सौंपा तेरे पास तूने दिया जन्म तूने दिया जीवन तू ही चला ये पतवार ले हम निश्चिंत सोते तू वैसे ही चला रहा है हम नाहक बीच बीच में आते योगी तैरता है नदी की धारा के विपरीत भक्त बहता है नदी के साथ इसलिए सुगम है भक्त कहता हम बहेंगे अगर तुझे गलत जगह ले जाना हो तो ले जा हम वहीं जाने को राजी ये भक्त की हिम्मत है भक्त बड़ा साहस है दुस्साहस जुआरी जैसा दांव लगाता है भक्त अपना सारा अपने पास कुछ भी नहीं रखता वो कहता ठीक है अब तुझे गलत ही ले जाना तो स्वीकार है अगर डुबाना है तो सही डुबा। जरा सोचो जरा इस बात का स्वाद लो जरा इसको भीतर हृदय में उतरने दो अगर तुझे डुबाना है सही डुबा, तो क्या किनारा मिलना चाहेगा इसी डूबने में तो क्या मजदार में किनारा उपलब्ध ना हो जाएगा क्योंकि जो डूबने को रांची हो गया उसे कैसे डूबाओगे तुमने कभी देखा जिंदा आदमी डूब जाता नदी में मुर्दा तो ऊपर आ जाता है जरूर मुर्दे को कोई तरकीब मालूम है जो जिंदा को नहीं मालूम जिंदा आदमी डूब जाता है चेष्टा करता था बचने की लड़ रहा था नदी से शोरगुल मचाता था चिल्लाता था बचाओ बचाओ अपना सब किया था जो कर सकता था और डूब गया मुर्दे को क्या तरकीब मालूम मरते ही आदमी ऊपर आ जाता लाश तैरने लगती भक्त जीते जी मर जाता है वो कहता हम है ही नहीं तू ही है अगर भटकेगा तो तू भटकेगा हम कहां भटकेंगे अगर डूबेगा तो तू डूबेगा हम कहां डूबेंगे अगर तुझे डूबने में मजा है तो हम कौन है जो बीच में बाधा डालें हम है ही कौन हम तो एक ब्रह्म सत्य तो तू है इसलिए भक्ति सुगम है लड़ खड़ा के जो गिरा पांव पे साकी के गिरा अपनी मस्ती के तसदुख ये मुझे होश रहा लड़ खड़ा के जो गिरा पांव पे साकी के गिरा वक्त लड़खड़ा के गिर जाता है वो तो कोई संभल के खड़े रहने वालों में से नहीं लेकिन इतना उसकी बेहोशी में भी होश रहता है कि वो गिरता साकी के पैरों पर वो गिरता परमात्मा के पैरों पर इतनी बेहोशी में भी इतना होश रखता है बस कि पैर तेरे हो फिर क्या है क्या गिरना और क्या खड़ा होना सब बराबर है क्या मिटना और क्या होना सब बराबर है रात और दिन बराबर है जन्म और जीवन मौत और जीवन बराबर है, तेरे पैर पर भक्ति सुगम है लड़खड़ा के गिरना भी अगर ना हो सकेगा तो फिर और क्या होगा जरा सोचो जरा ध्यान करो भक्ति ये कहती है कि गिर पड़ो योगी संभल के खड़ा होता है साधता है भक्ति कोई साधना नहीं है हम कहते हैं भक्ति साधना भाषा बड़ी कमजोर है भक्ति साधना नहीं है इसलिए पुराने दिनों में फासला बहुत साफ था भक्ति थी उपासना और बाकी साधनाएं हैं योग साधो ध्यान साधो साधनाएं भक्ति है उपासना उपासना का अर्थ होता उसके पास होना बस उप आसन उसके पास बैठ जाना गिर जाना उसके चरणों में और उसके चरण सब जगह इसलिए तुम ये मत पूछना कि कहां गिरे इसलिए तो बेहोशी में भी इतना होश रहा आता है अगर उसके चरण कहीं एक जगह होते काबा में होते कि काशी में होते तो तुम पूना में कितनी होश से गिरो क्या फर्क कबीर जिंदगी भर काशी रहे मरते वक्त काशी छोड़ दी लोग मरते वक्त काशी जाते मरने के लिए ही काशी जाते हैं काशी करवट तो काशी में रहते ही मरे खुरे लोग मरने की तैयारी कर रहे हैं तुम अगर काशी जाओ तो बूढ़े बूढ़िया विधवाएँ तैयारी में बैठी घाटों पर कि करवट कब हो जाए क्योंकि ख्याल है कि काशी मरे तो उसके चरणों में मरे ख्याल है कि काशी मरे तो स्वर्ग निश्चित कबीर हट गए भक्तों ने कहा ये क्या कर रहे हैं जिंदगी भर काशी रहे अब मरते वक्त हटते कबीर ने कहा अगर काशी में मरने के कारण उसके पास पहुंचे तो फिर उसके चरण बड़े सीमित हो गए तो काशी के पास एक छोटा सा गांव है मगर जैसे काशी की कहावत है कि काशी में जो मरता है स्वर्ग जाता है वैसी कहावत मघर के संबंध में कि मगर में जो मरता है गधा होता है मघर में कोई मरे ना इसलिए मगर के लोगों ने फैला दिया होगा मरते वक्त सब लोग काशी पहुंच जाएं ये होशियारों की तरकीब रही होगी कबीर मरते वक्त मगर मर्ग, पहुंच गए उन्होंने कहा कि अगर यहां मर के उसके चरणों में पहुंचे तो ही कोई बात है मगर में ही मरे पैर उसके बड़े पैर उसके सब जगह एक बारी समझ में आ जाए कि वही है तो तुम कहीं भी गिरो, गिरोकी के पैरों में ही गिरे ये तुम्हारे होश का इतना सवाल नहीं जितना इस समझ का सवाल है कि उसके पैर ही सभी जगह वही है कण कण में वही है क्षण क्षण में वही है उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं भक्ति सुगम है क्योंकि भक्ति का न कोई विधि है न विधान है। रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर के मंदिर में पुजारी रख तो अर्चन हो गई दृष्टियों को निकालने की नौबत आ गई क्योंकि रामकृष्ण पुजारियों जैसे पुजारी तो न थे पुजारी थे ही नहीं भक्त थे पुजारी और भक्त में बड़ा फर्क है पुजारी यानी धंधे में लगा है व्यवसायी गुरुजीएफ का कल रात में एक वचन पढ़ता था उसके बहुत अद्भुत वचनों में एक वचन है कि अगर धर्म से छुटकारा पाना हो तो धर्म गुरुओं के पास रहो छुटकारा हो जाएगा देख के सारा उपद्रह जाल एक बात पक्की है कि पुजारियों को भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो ही नहीं सकता पुजारियों के पास तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि ये सब जाल है। रोज पूजा करते हैं पुजारियों को कुछ होता नहीं खुद को कुछ नहीं होता खुद भी नहीं कर आता है पूजा घर आ जाता है तनख्वाह ले लेता है निपटारा हो जाता है प्रार्थना भी बेच देता है पूजा भी बेच देता है रामकृष्ण पुजारी न थे भक्त थे वही मुश्किल हो गई तो कभी तो आधी रात पूजा शुरू हो जाती कभी दिन भर पूजा ना होती कहा कि ये नहीं चलेगा ये किस तरह का पूजा है व्यवस्था होनी चाहिए विधि विधान होना चाहिए रामकृष्ण तो फिर संभालो अपना मंदिर ये हमसे ना होगा जब हृदय से ही ना उठती हो तो हम कैसे करेंगे करके क्या धोखा देंगे भगवान को और धोखा दे उसको हम धोखा दे कैसे पाएंगे दुनिया को धोखा हो जाएगा कि पूजा हो रही लेकिन उसको थोड़ी धोखा होगा तुम हमको फंसाओगे नरक भिजवाओगे वो तो देख ही लेगा कि आदमी धोखा दे रहा है यह हम सुनाओगे कभी रात दो बजे उठता है भाव ये अपने हाथ में नहीं उठता है तब उठता है जब नहीं उठता नहीं उठता है कभी दिन दिन भर पूजा चलती भूखे प्यासे और कभी दिन बीत जाते और मंदिर खाली पड़ा रहता कोई दिया भी ना जलता रामकृष्ण का जब जलेगा प्रमाणिकता से जलेगा जब नहीं जलेगा नहीं जलेगा हम क्या करें उसकी मर्जी जलवाना होता तो भाव जगाता जब सभी उसने छोड़ दिया तब तो यह भी क्या हिसाब अपने पास रखना जब उसको दिए की जरूरत होगी बुला लेगा और जब उसको घंटनाथ सुनना होगा बुला लेगा और जब उसे गीत सुनने का रस आएगा कहेगा रामकृष्ण गाओ हम गाएंगे नाचेंगे अब जब सुनने वाला ही वह नहीं है अभी उसकी मौच ही नहीं शायद सोता हो विश्राम करता हो तो हम नह बीच में खल तुम तो हमको मत फंसा देने खैर बात टली चलो चलने तो बात जची भी की बात तो ठीक ही फिर और उलझने आने लगी ये भी पता चला कि ये पहले खुद ही को भोग लगा लेती <laughs> वहीं मंदिर में खड़े खड़े जो थाली भगवान के लिए आई पहले खुद ही चख लेते फिर झूठा फिर जरा ज्यादा हो गई बात दृष्टियों ने कहा अब जरा सीमा के बाहर हो गई इसका क्या हिसाब रामकृष्ण का हिसाब मुझे पता है मेरी माँ जब भी कुछ बनाती थी पहले खुद चखती जब खुद ही ना जचे तो मुझे नहीं देती थी तो मैं बिना चखे नहीं चढ़ा सकता झूठा? वही मुझसे चख रहा लेकिन मैं बिना चखे नहीं चखा सकता क्योंकि पता नहीं चखाने योग्य है भी जब अच्छी चीज बनती है तो मैं चढ़ाता हूं जब नहीं बनती अच्छी चीज तो नहीं चढ़ाता ये भगवान को चढ़ा रहे हैं कोई खेल नहीं है ये भक्त था ये पुजारी नहीं था भक्ति सुगम है अगर हृदय उत्फुल्लित हो भक्ति बिल्कुल सरल है अगर तुम्हारे पास हृदय हो क्या पूजन क्या अर्चन रे पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जल कण रे अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का कंपन रे क्या पूजन क्या अर्चन रे? तो कोई गंगा जल थोड़ी चहाना पड़ता आंसू ही उमड़े आते पदरच को धोने उमड़े आते लोचन में जल जलकण रहे अक्षत पुलकित रोम ये जो पुलकित रोम हैं यही अक्षत है ये जो आनंद से बिहोर होती हुई भाव दशा है यही अक्षत है मधुर मेरी पीड़ा का कंपन रहे और इसी पीड़ा को चढ़ाता हूं जो मेरे पास है वही चढ़ाता हूं जो मैं हूं वही चढ़ाता हूं क्या पूजन क्या अर्चन रे तो भक्त की कोई विधि नहीं है विधान नहीं इसलिए सुगम हुए सुल अक्षत मुझे धूल चंदन अगरु धूमसी सांस सुधि गंध सुरभित बनी स्नेह लो आरती चिर अकंपित हुआ नैन का नीर अभिषेक जलकण हुए सूल अक्षत मुझे धूल चंदन प्रेम की बात है धूल को चढ़ा दो चंदन हो जाती और नहीं तो चंदन जिंदगी भर घिसते रहो घिस रहे हैं लोग जिंदगी भर से चंदन और चंदन धूल हो गए धूल को चढ़ा दो बात तुम क्या चढ़ाते हो इसकी है ही नहीं कौन चढ़ाता है किस हृदय से चढ़ाता है हृदय हो तो भक्ति सुगम है हृदय ना हो तो भक्ति सबसे ज्यादा दुर्गम हो जाती है अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति सुलभ है जब नारद ने यह वचन कहे थे तब जरा भी इनको समझाने की जरूरत ना रही होगी वो लोग वो लोग वो समय और था हृदय स्वाभाविक था बुद्धि बड़ी दूर थी चेष्टा करके लोग बुद्धि का उपाय करते थे उपयोग करते थे सहज तो हृदय का उपाय था उपयोग था आज बात उल्टी हो गई आज सब सरल मालूम पड़ता है भक्ति को छोड़कर आज योग साधना हो कोई कठिन नहीं मालूम पड़ता इसलिए तो योग के का इतना प्रचार सारी दुनिया में होता चला जाता है आसन लगाओ व्यायाम करो प्राणायाम करो सिर शासन करो समझ में आता है बुद्धि की पकड़ में आता है ये बात जरा बौद्धगलिक है पार्थिव है समझ में आता है वैज्ञानिक के भी समझ में आता है इसलिए बहुत से योगी अमेरिका और यूरोप में जाके वैज्ञानों वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में बैठे तार वगैरह लगवा के जांच करवा रहे वैज्ञानिक को भी समझ में आता है कि अगर एक खास ढंग से श्वास ली जाए तो रक्तचाप कम हो जाता है एक खास ढंग से श्वास ली जाए तो मस्तिष्क की गतिविधि अल्फा तरंगों से भर जाती है वैसे ही जैसे गहरी नींद में होता है शांत हो जाती ये तो वैज्ञानिक की भी समझ में आता है कि सारी चीजें शारीरिक है बुद्धि इनको पकड़ पाती भक्त को तुम बिल्कुल ना पकड़ पाओगे रामकृष्ण की तुम कितनी ही जांच करो हाथ कुछ भी ना आएगा हाँ किसी योगी को अगर प्रयोगशाला में ले जाओ बहुत कुछ हाथ में आएगा क्योंकि उसके उपकरण भी पौद्गलिक हैं पार्थिव श्वास की जांच हो सकती रक्तचाप की जांच हो सकती मस्तिष्क के भीतर चलती विद्युत तरंगों की जांच हो सकती और यह बात सिद्ध हो सकती है प्रयोग से कि एक विशेष प्राणायाम करने से शरीर और मन को लाभ होता है लेकिन आत्मा की क्या जांच होगी हृदय को कैसे पहचान होगी अभी तक प्रेमी को पकड़ने का प्रेमी को जांचने का कोई उपाय नहीं मिला तो भक्ति की तो बात ही मुश्किल है तो भक्ति जब नारद ने यह सूत्र लिखा था निश्चित ही सौलभ्यम भक्तों तब भक्ति बड़ी सुलभ थी भक्ति अब भी सुलभ है आदमी जटिल हो गए आदमी बड़े कठिन हो गए आदमी बड़े सोच विचार में उलझ गए खोपड़ी में जकड़ गए हृदय तक जाने के द्वार दरवाजे बंद हो गए हृदय करीब करीब भूल ही गया है जब मैं तुमसे हृदय की बात कर रहा हूं तब अगर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा याद आएगी तो फेफड़ों की याद आएगी जहां धक्धुक चल रही है श्वास चल रही वो फेफड़ा है हृदय नहीं वो तो फेफड़ा बदला जा सकता है प्लास्टिक का लगाया जा सकता है। हृदय भी प्लास्टिक का हो सकता है फेफड़ा हो सकता है और शायद इस फेफड़े से बेहतर होगा क्योंकि प्लास्टिक जल्दी खराब नहीं होता और प्लास्टिक आसानी से बदला जा सकता है जिस दिन प्लास्टिक के फेफड़े होंगे उस दिन लोग हृदय के दौड़े से न मरेंगे बदल देंगे पार्ट ही बदलने की बात ले गए गैरेज में बदल वाला है दूसरा लगवा ली लेकिन हृदय कहीं और है फेफड़े से हृदय का कोई सीधा संबंध नहीं फेफड़ा और हृदय पास पास हैं ये बात सच है जहां फेफड़ा है उसी के पीछे कहीं छिपा हुआ हृदय फेफड़ा शरीर का हिस्सा है हृदय आत्मा का यहां बड़ी भूल हो जाती है इसलिए तुम जब प्रेम से भरते हो तो तुम फेफड़े पे हाथ रखते हो हु। वस्तुतः तुम हृदय पे हाथ रखना चाहते हो लेकिन फेफड़ा भी वहीं पास है इसलिए जब तुम वैज्ञानिक से कहोगे कि मेरा हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है भगवान से तो वो कहेगा हम जांच करके देख लें वो फेफड़े की जाँच करेगा क्योंकि फेफड़े की जांच हो सकती योग का संबंध तो फेफड़े से है भक्ति का संबंध हृदय से ज्ञान का संबंध तो खोपड़ी से सिर से विचार की व्यवस्था से भक्ति का संबंध भाव की व्यवस्था से वो बड़ी और बात है वो दूसरा ही आयाम है तो तुम जब सोच विचार छोड़ोगे जब तुम सोच विचार का समर्पण करोगे जब तुम उसके चरणों में रखाओगे फूल वगैरह बहुत रख चुके अब तो विचारों को रखाओ उसके चरणों में चढ़ाना हो तो सिर चढ़ाओ बाकी कुछ चढ़ाने जैसा नहीं सिर चढ़ जाए तो तुम एक नए केंद्र बिंदु से जीने लगोगे हृदय से और तब भक्ति बड़ी सुलभ है हृदय सजीव हो हृदय जीवंत हो हृदय पुनः गतिवान हो जाए हृदय के सरोवर में फिर तरंगे उठें, हृदय के वृक्ष पे फिर फूल फल लगे तो भक्ति बड़ी सुलभ है इसलिए भक्ति का जो अनिवार्य कदम है वो श्रद्धा है तर्क विचार में ले जाता है श्रद्धा भाव में तर्क अगर सफल हो तो अहंकार में ले जाता है अगर विफल हो तो विषाद में श्रद्धा निरअहकार में ले जाती है अगर सफल हो अगर असफल हो तो संताप लेकिन श्रद्धा असफलता जानती ही नहीं अगर श्रद्धा हो तो सफल ही होती तर्क की सफलता सुनिश्चित नहीं सफल हो तो अहंकार को प्रगाढ़ कर जाएगा असफल हो तो अहंकार को छत विछत कर जाएगा श्रद्धा सफल ही होती है अगर हो हाँ अगर न हो तो असफल होती है लेकिन न होने को असफल होना कहना ठीक नहीं क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाण रूप है और इसके लिए अन्य प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं तर्क प्रमाण जुटाते मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं ईश्वर का प्रमाण क्या है वो सिर के बल ईश्वर को खोजने चले वो तर्क के सहारे ईश्वर को खोजने चले वो कहते हैं प्रमाण क्या है पहले सिद्ध करें कि ईश्वर है उनको पता ही नहीं कि ईश्वर को सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं क्योंकि जो तर्क ईश्वर को सिद्ध करता है वही तो उस तक पहुंचने में बाधा है इसे थोड़ा ख्याल लेना जिसको तुमने अमृत समझा है वही तो जहर है वह इसलिए तर्क से अगर कोई ईश्वर को सिद्ध भी कर दे तो ईश्वर सिद्ध नहीं होता तर्क ही सिद्ध होता है मुझे फिर दोहराने दे तर्क से अगर कोई ईश्वर को सिद्ध कर दे तो इससे ईश्वर इस सिद्ध नहीं होता तर्क ही सिद्ध होता है इससे तर्क ईश्वर से ऊपर हो जाता है नीचे नहीं और ईश्वर के ऊपर कोई चीज हो जाए ईश्वर कहां रहा ईश्वर सर्वोपरि है थोड़ा भाव करो ईश्वर सर्वोपरि है इसलिए तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता नहीं तो तर्क उसके ऊपर हो जाएगा फिर जब तर्क से सिद्ध हुआ तो वो तर्क के लिए मोहताज हो जाए और जो तर्क से सिद्ध हो सकता है वो तर्क से असिद्ध भी हो सकता है तर्क दुधारी तलवार है और तर्क वेश्या जैसा है वो पक्ष में भी हो सकता है विपक्ष में भी हो सकता है वकील है तर्क इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अगर गए वकील के पास तो वो तुम्हारे पक्ष में हो जाता है तुम्हारा विरोधी चला जाए वो उसके पक्ष में हो जाएगा। पैसे की बात है एक रास्ते पर एक बच्चा रो रहा था और एक दूसरा बच्चा बड़े क्रोध में भुनभुनाया खड़ा था तीसरा बच्चा आइसक्रीम खा रहा था राह चलते किसी राहगीर ने पूछा क्या मामला है ये बच्चा क्यों रो रहा है तो आइसक्रीम खाते बच्चे ने कहा इसकी आइसक्रीम उस दूसरे लड़के ने छीन ली थी इसलिए यह रो रहा है तो उसने कहा लेकिन आइसक्रीम तो उस दूसरे लड़के के पास नहीं वो क्रोध में भुनभुनाया खड़ा आइसक्रीम तो तुम खा रहे उसने कहा मैं इस लड़के का वकील वकील को आइसक्रीम से मतलब तर्क वकील है उसकी कोई निष्ठा नहीं है वो तुम्हारे साथ हो सकता है वो तुम्हारे विपरीत हो सकता है इसलिए जिन तर्कों से परमात्मा को सिद्ध किया गया उन्हीं तर्कों से उसे असिद्ध भी किया गया इसलिए तो नास्तिक और आस्तिक के बीच का द्वंद समाप्त नहीं होता वो कभी होगा ही नहीं वो तो बदलता रहता है कभी नास्तिक जीतता मालूम पड़ता है कभी आस्तिक जीतता मालूम पड़ता है लेकिन वस्तुतः दोनों नहीं जीतते तर्क जीतता है वकील जीतता है जितने तर्क परमात्मा के लिए दिए गए हैं ठीक वही तर्क परमात्मा के विपरीत दिए गए हैं कोई फर्क नहीं है उनमें इसलिए जिसने तर्क के आधार पर अपनी श्रद्धा बनाई उसने रेत पर अपना भवन बनाया वो खिसक जाएगी रेत अगर तुम तर्क के कारण आस्तिक हो तो तुम नास्तिक ही हो छिपे हुए प्रछन। तुम में कोई आस्तिकता नहीं तुम मुझसे परिभाषा पूछो नास्तिक की जिसकी तर्क में श्रद्धा है वो नास्तिक जिसकी श्रद्धा में श्रद्धा है वो आस्तिक इसलिए परम आस्तिकों ने कोई तर्क नहीं दिए हैं उनके वक्तव्य है, सीधे वक्तव्य हैं उपनिष सिर्फ कहते हैं ईश्वर है तुम पूछो क्यों वो कहते हैं कि क्यों का क्या सवाल है।, है जानना हो जान लो न जानना हो मत जानो चलना हो उसकी तरफ चल पड़ो पीट करना हो पीट कर लो लेकिन उसका होना तुम्हारे सोच विचार पर निर्भर नहीं तुम्हारा सोच विचार ही उसके होने पर निर्भर है विवेकानंद बहुत ज्ञानियों के पास गए नास्तिक थे प्रगाढ़ तार्किक थे फिर रामकृष्ण के पास भी गए सोचा था वही विवाद जो दूसरी जगह कर लिया था वहाँ भी कर लेंगे वहां जरा मुश्किल में पड़ गए क्योंकि जाके उन्होंने शुरू किया मंडली साथ ले गए थे दस पंद्रह मित्रों की जो देखने गए थे और जो सब सोच के गए थे कि बड़ी फजीयत होगी इस गरीब रामकृष्ण की गरीबी लगता है तार्किक को भक्त तो दीनहीन लगता है कि बेचारे को कुछ पता नहीं क्योंकि तर्क के सिक्के पहचानता है तार्किक और वो सिक्के इसके पास दिखाई नहीं पड़ते इसलिए गरीब विवेकानंद ने अपनी पुरानी अकड़ से पुराने ढंग से पूछा कि क्या ईश्वर है, है सिद्ध कर सकते रामकृष्ण हंसने लगे उन्होंने कहा सिद्ध करने की बात ही पूछना बेकार है तुझे जानना है तुझे देखना है तुझे मिलना है अभी मिलवा दूं तैयारी है ये सोच ही नहीं था कि कोई आदमी ऐसी बात कहे इसका उत्तर तैयार भी ना था क्योंकि तार्किक तो सभी चीज़ों का रिहर्सल किए होता है उसके पास कुछ सहज उत्तर नहीं हो सकते तैयार ही होते ये तो सोचे नहीं था कि कोई आदमी ये कहेगा बहुतों के पास गए थे वो पंडित थे उनसे कहा कि सिद्ध करो ईश्वर वो सिद्ध करने में लग गए फिर उनके तर्क पकड़ के काट डाला इस आदमी ने कहा कि बकवास छोड़ो इतना समय किसके पास खराब करने तुझे तो देखना तू हा कहे या ना वो मंडली थोड़ी संकेत हो गई कि मामला क्या है ऐसा सोच नहीं था कि ईश्वर से ऐसा कुछ और इसके पहले की विवेकानंद कुछ कहे रामकृष्ण ने अपनी पैर उनकी छाती से लगा दी अब ये कोई ढंग है ये कोई सज्जन शिष्टाचार के ढंग है ये बेचारा तर्क लेके आया सिद्ध करने की बात लेगा ये कोई बात हुई ये कोई व्यवहार हुआ और विवेकानंद बेहोश हो गए और जब होश में आए तो सारी दुनिया बदल गई थी भागे घबरा गए बहुत ये क्या हो गया कुछ समझ में ना आए कुछ का कुछ हो गया इस आदमी ने कहीं और घसीट के ले गया किसी और अज्ञात लोक में चांद तारों के पार गई सारी सीमाएं उखड़ गई सब विचार वगैरह दूर बहुत दूर सुनाई पड़ने लगे अपने ही विचार बहुत दूर सुनाई पड़ने लगे अपने से ही नाता ना रहा अस्तव्यस्त, व्यस्त जड़ें उखड़ गई भागने लगे रामकृष्ण का कहा भागता है? जब भी फिर देखना हो आ नाश्ते गया फिर विवेकानंद ने लिखा है कि बहुत चेष्टा की किस आदमी के पास न जाऊं। कितना अपने को बचाया पर कुछ खींचने लगा कोई अदम्य कोई अज्ञातार लाख उपाय करूं लेकिन सोते जागते यही आदमी याद आने लगा वो चरण छाती पे पड़ जाना पुराना मर ही गया कहाँ फंस गए विवेकानंद सोचे अच्छे भले थे सब चलता था तर्क था बुद्धिमत्ता थी पांडित्य था अकड़ थी अहंकार था प्रतिभा थी लोग मानते थे अगर न गए होते रामकृष्ण के पास तो भारत में एक बड़ा महापंडित और एक बड़ा दार्शनिक पैदा हुआ होता हीगल और कांट की हैसियत का व्यक्ति भारत पैदा करता लेकिन ये रामकृष्ण ने सब गड़बड़ा दिया बहुत बचने की कोशिश की न बच सके रोक रोक के भी जाना पड़ता और हर बार इस आदमी का सानिध्य कुछ तोड़ देता और हर बार ये आदमी किसी और लोक में ले जाता इसकी मौजूदगी ने द्वार खोल दिया आस्तिक कोई तर्क की बात नहीं क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाण रूप है स्वयं प्रमाणत्वात इसके लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं परमात्मा मौजूद है तुम्हारी मौजूदगी चाहिए सोच विचार का कुछ लेना देना नहीं है परमात्मा ने सब तरफ से तुम्हें घेरा है तू अबोध आग्रह निग्रह का भेद नहीं कर पाया जो स्वरूप में स्थित है उसमें स्वयं अरूप समाया जिन चरणों का सहज आगमन तुम्हें न क्षण भर भाया उन चरणों में अरुण विभा में एक चरण था मेरा रही चेतना बनी अहिल्या जागी नहीं अभागी जान बूझ कर बधिर बन गया अनहत का अनुरागी जिन वचनों का नम्र निवेदन तुमको लगा पराया उन वचनों में दिव्य अर्थ में एक वचन था मेरा जो तुमने सुना है उसमें परमात्मा भी बोला है जो तुमने देखा है उसमें परमात्मा दृश्य हुआ है तुमने जो छुआ है उसमें तुमने परमात्मा को भी छुआ क्योंकि वो सब जगह मौजूद है सब तरफ से मौजूद है वही मौजूद है उसके अतिरिक्त और किसी चीज की कोई मौजूदगी नहीं है जरा उतरो अपने विचारों के परिलोक से नीचे उतरो जरा अपने विचारों के व्यर्थ उत्ताप को नीचे लाओ जरा अपने ज्वर को कम करो थोड़े शांत हो के जरा देखो बाव से जरा भरो वही है उसके लिए किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है वो स्वयं प्रमाण रूप है वो स्वयं सिद्ध है लोग भक्ति शांति रूपा परामानंद परमानंद रूपा है उसके लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं तुम शांत हो जाओ उसका प्रमाण मिल जाता है तुम्हारे विचार में तुम्हारे तर्क सरणी में नहीं तुम्हारी शांति में उसका प्रमाण मिलता है भक्ति शांति रूपा और परमानंद रूपा है जैसे ही तुम शांत हुए परमानंद उतरा उसी परमानंद में परमात्मा का साक्षात्कार हमने आनंद को उसकी परिभाषा माना है इसलिए उसको सच्चिदानंद कहा है हमने किसी और चीज को उसकी परिभाषा नहीं माना सत, चित और आनंद वो है यानी सत वो चेतन स्वरूप है यानी चित वो आनंद स्वरूप है यानी आनंद सचिदानंद तुम क्या करो जिससे वो तुम्हारे पास झलका है तुम क्या करो जिससे तुम्हारी आंख से घूगट उठे भक्ति शांति रूपा तुम शांत हो जाओ इसलिए सारी ध्यान सारी प्रार्थना सारा पूजन अर्चन सब एक ही बात के पास है तुम शांत हो जाओ तुम उसे देखना चाहते हो शांत हो जाओ उत्तेजित न रहो जैसे ही तुम ठहरे शांत हुए वो पास आया जैसे ही तुम ठहरे शांत हुए वो सुना ही पड़ा लोकहानि की चिंता चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह अपने आप को और लौकिक वैदिक कर्मों को भगवान के अर्पण कर चुका है यह बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है हानि की चिंता लोग क्या सोचते अच्छा सोचते कि बुरा सोचते तुम्हें पागल समझते कि बुद्धिमान समझते तुम्हें दीवाना मानते लोग क्या सोचते लोक में तुम्हारी प्रतिष्ठा बनती है भक्ति से या खोती है यह चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए क्योंकि भक्त ने अगर ये चिंता की तो वो भक्त ही ना हो पाएगा लोग सदा ही ठीक को प्रतिष्ठा नहीं देते अक्सर तो गैर ठीक को ही प्रतिष्ठा देते क्योंकि लोग गैर ठीक लोग अक्सर ही सत्य का सम्मान नहीं करते क्योंकि लोग झूठे लोग झूठ का ही सम्मान करते लोगों के सम्मान पे मत जाना लोक में हानि हो कि लाभ हो ये तुम विचार ही मत करना अन्यथा भक्ति का कदम ना उठ सकेगा भक्त को तो इतना साहस चाहिए कि लोग अगर उसे पागल समझ लें तो वो स्वीकार कर ले कि ठीक है परमात्मा के लिए पागल हो जाना संसार की समझदारी से बहुत बड़ी समझदारी है परमात्मा के लिए पागल हो जाना संसार की समझदारी से ज्यादा बहुमूल्य चुनने योग्य है धन योग की खोज में समझदार रहना कोई बड़ी समझदारी नहीं पद की खोज में बुद्धिमान रहना कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं धोखा है बनाकर कोटि सीमाएं हृदय को बांधती दुनिया विशद विस्तार कर सकना बहुत मुश्किल हुआ जग में हजार सीमाएं संसार बनाता है हजार दीवालें खड़ी करता है संसार एक बड़ा कारागृह है बनाकर कोटी सीमाएं हृदय को बांधती दुनिया विशद विस्तार कर सकना बहुत मुश्किल हुआ जग में तो जिसको भी उठना है पार उसे इन सीमाओं और इन सीमाओं के आसपास बंधे हुए जाल को उपेक्षा करनी होगी नहीं कि तुम जान के संसार की सीमाएं तोड़ो नहीं कि तुम जान के उनकी मर्यादा के विपरीत जाओ लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मर्यादा और परमात्मा में कुछ चुनना हो तो तुम मर्यादा मत चुन लेना हां अगर परमात्मा को चुन के भी मर्यादा संभलती हो शुभ अगर परमात्मा को खोज तुम्हें संसार की व्यवस्था भी संभलती हो सौभाग्य तो जान के मत तोड़ना इसलिए तत्ण नारद दूसरा सूत्र कहते हैं जब तक भक्ति में सिद्धि न मिले तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए किंतु फल त्याग कर उस भक्ति का साधन करना चाहिए धीरे धीरे संसार न छूटे अभी कोई जरूरत भी नहीं है लेकिन संसार से कुछ फल पाने की आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए अभी मर्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं लेकिन मर्यादा से मिलता जो सम्मान है वो छोड़ देना चाहिए काराग्रह में रहने से लोग जो पूजा देते उस पूजा को कह देना चाहिए कोई जरूरत नहीं उस पूजा की आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए तो तुमने असली बुनियाद तो गिरा दी फिर थोथी मर्यादा रह गई अगर परमात्मा को तो खोजते वो मर्यादा भी संभलती है बड़ी अच्छी बात है लेकिन ध्यान रखना किसी भी कीमत पर परमात्मा का धागा ना छूटे हाथ से चाहे सारा संसार भी छूट जाए सब मर्यादा टूटे सब तरह से हानि हो जाए संसार के दृष्ट से तुम सब तरह से विक्षिप्त और पागल समझ लिए जाओ तो भी फिक्र मत करना क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और सब पागलपन है। अजांदी काबे में नाकूस दैर में फूका कहां कहां तेरा आसिक तुझे पुकार आया उसका प्रेमी सब जगह खोजता है मंदिर में मस्जिद में आजादी काबे में नाकूस दैर में फूका मंदिरों में शंख फूके अजां काबे में कहां कहां तेरा आसिक तुझे पुकार आया सब जगह पुकार आता है लेकिन न वो मंदिर में है न वो मस्जिद में है जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है आशिक को उस दिन न मंदिर की कोई मर्यादा है ना मस्जिद की कोई मर्यादा है नहीं कि जान के वो कोई मंदिर मस्जिद को तोड़ेगा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं लेकिन हिंदू नहीं रह जाएगा मुसलमान नहीं रह जाएगा इसको कहने की भी कोई जरूरत नहीं कि इसकी उद्घोषणा करेगी ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान हूं लेकिन नहीं रह जाएगा नहीं रह जाएगा भीतर कोई रेखा न रह जाएगी हिंदू मुसलमान की वो मर्यादा गई वो सीमा गई भगवान का भक्त तो बस भगवान का भक्त होता है कोई विशेषण नहीं उसका न बुध कदे से काम न मतलब हरम से था महवे ख्याल यार रहे हम जहाँ रहे न तो कोई मस्जिद से लेना देना है न मंदिर से कोई संबंध है महवे ख्याल यार रहे उसकी याद से भरे रहे हम जहाँ रहे मंदिर में बैठे तो मस्जिद में बैठे तो कुरान पढ़ी तो बाइबल पढ़ी तो कोई तोड़ने की सीधी जरूरत नहीं लेकिन भीतर से मुक्ति हो जाए भीतर से तुम निपट मनुष्य हो जाओ बस धार्मिक होना प्रार्थना तुम्हारा गुण हो जाए स्त्री धन नास्तिक और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए ऐसा ही इस सूत्र का अनुवाद किया गया है मैं नहीं करता हूं स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणियम सूत्र का सीधा सा अर्थ होता है स्त्री धन नास्तिक और वैरी का चरित्र सुनने योग्य नहीं दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है नहीं सुनना चाहिए आदेश हो जाता है सुनने योग्य नहीं सिर्फ तथ्य का वक्तव्य है नहीं सुनना चाहिए इसमें तो डर मालूम होता है जैसे गबड़ाहट जैसे स्त्री का चर सुन के भक्त कुछ डमाडोल होगा जैसे स्त्री की बात सुन के उसका मन परमात्मा से स्त्री के पास उतर आएगा यह तो फिर भक्ति ही ना हुई ये तो दमन हुआ जैसे कि नास्तिक की बात सुन के उसकी आस्तिकता कंपित होने लगेगी तो ये कोई आस्तिकता हुई ऐसी नपुंसक आस्तिकता का कोई मूल्य ही नहीं इसे तो फेंक ही दो खुद ही जो नास्तिक की बात सुनने से कब जाती हो तो जानना के भीतर नास्तिक छुपा है ऊपर ऊपर आस्तिकता आरोपित कर ली आस्तिक नास्तिक की बात सुनने से डरेगा नास्तिक डरे समझ में आता है नहीं धन की बात सुनने से आस्तिक भयभीत होगा तो फिर इसे परम धन का स्वाद ही नहीं मिला तुमने कभी देखा अगर तुम्हें हीरों की परख हो तो क्या तुम कंकड़ पत्थरों से डरोगे क्या तुम ये कहोगे कि हीरे के पारखी को कंकड़ पत्थरों की चर्चा नहीं सुननी चाहिए हीरों की जिसे परख है कंकड़ पत्थरों की चलने तो चर्चा है तुम इसे थोड़ी भुला सकोगे जैसे हीरों की परख है। हां अगर परख झूठी हो हो ही ना मानली हो कि है तो फिर हीरे भी लुभा सकते नहीं तो मैं इस सूत्र का अनुवाद ठीक ठीक वही करता हूं जो नारद ने कहा है न श्रवणियम सुनने योग्य नहीं मैंने नहीं कहता कि नहीं सुनना चाहिए तुम्हें तो लगेगा कि थोड़ा सा फर्क है भाषा का लेकिन थोड़ा नहीं सारा गुणधर्म बदल जाता है एक छोटा सा शब्द सारा गुणधर्म बदल देता है सुनने योग्य नहीं है यह बात समझ में आती व्यर्थ है नहीं सुनना चाहिए इससे तो लगता है सार्थक है और डर है न केवल सार्थक है बल्कि परमात्मा से भी ज्यादा बलशाली है सुनने योग्य नहीं है इससे पता चलता है निरर्थक है व्यर्थ समय मत गवाना जिसको हीरो की परख है वो कंकर पत्थर की व्यर्थ चर्चा में समय ना कमाएगा ये बात पक्की है लेकिन अगर कोई कंकर पत्थर लेके आ जाए तो भाग भी ना खड़ा होगा कि आंख बंद कर लेगा कि चिल्लाने लगेगा बचाओ बचाओ मारा मारा गया ये कंकर पत्थर ले आया ऐसी गबराहट ना दिखाई पड़ेगी यही कहेगा कि व्यर्थ क्यों कंकर पत्थरों को यहां ले आए हीरो पहचान सुखाऊ कहीं और ले जाओ अगर आस्तिक के पास नास्तिक अपनी बात लेके आएगा तो प्रेम से आस्तिक कहेगा अब नहीं प्रभावित हो सकेगी ये बात वो वक्त जा चुका वो सीमा पार हो चुकी थोड़े दिन पहले आना था जरा देर करके आए नास्तिक को बैठा के उसकी बात भी सुन लेगा क्योंकि नास्तिक में भी बोलता तो परमात्मा ही खेल है समझो खूब खेल खेल रहा है अपना ही खंडन करता है ऐसा हुआ रामकृष्ण को केशव चंद्र मिलने आए वो बड़े प्रकांड तार्किक थे भारत में बहुत कम ऐसे तार्किक पिछली दो तीन सदियों में हुए उन्होंने बड़ी तर्क का विस्तार किया वो तो रामकृष्ण से विवाद शास्त्रार्थ करने आए थे और रामकृष्ण उनका तर्क सुनने लगे और प्रफुल्लित होकर उठाते और उनको छाती से लगाते थोड़े चकित हुए आदमी पागल है बावला है हम खंडन कर रहे हैं ईश्वर का उन्होंने कहा कि समझे कुछ मैं ईश्वर का खंडन कर रहा हूं कि ईश्वर नहीं है रामकृष्ण ने कहा उसी को तो समझ के तुम्हारा तुम्हें तो छाती से लगाता हूं उसकी बड़ी महिमा है अपना खंडन किस मजे से कर रहा है तुम्हें देखकर मुझे उसके चमत्कार पर और भी बड़ा प्रेम हुआ है क्या मजा है क्या खेल खूब धोखा देने की तरकीब लेकिन मुझे धोखा ना दे सकेगा इसलिए मैं गले लगा रहा हूं तुमको नहीं उसको कह रहा हूं कि तू मुझे धोखा ना दे पाएगा पहचान चुका हूं तुझे तेरा सब खेल जानता हूं थके हारे के सौचंद्र वापिस लौटे चैन छिन गया नींद खो गई इस आदमी ने हिला दिया खंडन न किया इस इनका बात सुनने से इंकार भी ना किया बेचैन भी ना हुए उल्टे प्रफुल्लित होने लगे उल्टे कहने लगे तुम जैसा बुद्धिमान जब दुनिया में है तो परमात्मा होना ही चाहिए अन्यथा इतनी बुद्धि कहां से होगी संसार पत्थर ही नहीं हो सकता कैसा तुम जैसा बुद्धिमान यहां दुनिया में इसमें चैतन्य छिपा है तुम कहते हो परमात्मा नहीं मैं तुम्हारी मानू कि तुमको देखूं और तुम्हें पहचानूं तुम्हें देखता हूं तो उसकी सबूत उसकी खबर मिलती है तुम्हें सुनूं कि तुम्हें समझूं नहीं आस्तिक न तो स्त्री से परेशान होता न धन से न नास्तिक से न वैरी से ये भी कोई बातें हुई हाँ, लेकिन एक बात पक्की है सुनने योग्य नहीं है न सर्वणीय फिजूल है इसमें कोई रस नहीं लेता कोई सुनाने आ जाए तो सुन लेगा लेकिन भयभीत नहीं है अभिमान दंभ आदि का त्याग करना चाहिए बड़ा अनूठा सूत्र है सब आचार भगवान के अर्पण कर चुने पर कर चुकने पर यदि काम क्रोध अभिमान आदि हो तो उन्हें भी उसके प्रति ही समर्पित करना चाहिए क्या करोगे अगर हो फिर भी छोड़ चुके सब लेकिन फिर भी न छूटते हो तो क्या करोगे भक्त क्या करेगा भक्त कहेगा अब ये तू भी इनको भी तू संभाल तू नहीं दिए तू ही वापिस ले, ले। यही तो भक्ति की सुगमता है और परम ऐश्वर्य है भक्ति की महिमा है कि भक्ति किसी तरह का द्वंद्व खड़ा नहीं करती वो ये भी नहीं कहती कि अपने अहंकार से लड़ो चढ़ा दो भगवान के चरणों में उसी का दिया है तो वस्तु तुभ्य तो में समर्पय तेरी चीज है तू ही ले ले गोविंद नदी है गोविंद को ही लौटा दो अहंकार भी उसी ने दिया है होगा कुछ खेल उसी का होगा कुछ राज इसमें उसी को लौटा दो अगर फिर भी मैं छूटता हो तो भी क्या करोगे स्वीकार कर लो कि तेरी जैसी मर्जी अगर तू क्रोध करवाता है तो क्रोध करते रहेंगे अगर तुझे अहंकार ही करवाना है तो अहंकार करते रहेंगे लेकिन जरा समझो इस बात को अगर तुमने उस पर छोड़ दिया तो क्रोध कर सकोगे क्रोध करने के लिए मैं हूं यह अकड़ होनी ही चाहिए नहीं तो क्रोध होगा ही कैसे मैं पर ही चोट लगती तभी तो क्रोध होता है अहंकार समर्पण के बाद हो ही कैसे सकता है समर्पण का अर्थ ही यह होता है कि तू संभाल और अगर तू कहे कि ठीक अभी तुम ही रखो थोड़ी देर तो रखे रहेंगे ऐसा हुआ गुरुजी एफ के पास कैथरीन मैंसफील्ड एक बड़ी लेखिका आई सिगरेट पीने की उसे लत थी श्रृंखला एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट जला ले गुरुजेफ ने कहा सिगरेट पीना बंद थोड़ा अपना संकल्प जगा साल भर बीत गया मैंस फील्ड सिगरेट ना पी साल भर बाद वो बड़ी प्रसन्न हुई अद्भुत हो गया मैं भी अद्भुत हूं कि जो छूटे ना छूटती थी वो भी छोड़ दी साल भर बाद वो गुरजेफ के पास आई उसने कहा साल भर हो गए मैं सिगरेट नहीं पीती हूं गुरजेफ ने उसकी तरफ देखा कहा करोड़ों लोग हैं जो सिगरेट नहीं पीते इसमें कुछ गौरव नहीं ले सिगरेट पी खींचे से सिगरेट निकाली कहा सिगरेट पी वो थोड़ी झिझकी उसने कहा कि ना क्या थोड़ा संकल्प जगा पी एक दिन कहा था छोड़ थोड़ा संकल्प जगा समझ गई कैथरीन बात ठीक है पहले सिगरेट पकड़ी थी अब सिगरेट नहीं पीती इस बात ने पकड़ लिया तो गुरुजीफ का वचन बड़ा महत्वपूर्ण है उसने कहा करोड़ों लोग हैं जो सिगरेट नहीं पीते इसमें बात ही क्या ले पी ये ना पीना कोई गुण है पहले पीने में जकड़ी थी अब ना पीने में जकड़ गई तो गुरजीफ के पास अगर गैर मांसाहारी आते तो वो मांस खिला देता मांसाहारी आते तो मांस छुड़वा देता सराबी आते तो शराब छीन लेता गैर सराबी आ जाते तो उनको डट के पिलवा देता। तो छोड़ ये क्या पकड़े बैठे वो जो थोड़ी सी झिझक आ गई कैथरीन मैंसफील्ड को गुरजेफ ने कही तेरी झिझक डर है। इसको ऐसा समझो कि तुम भगवान के पास गए अहंकार चढ़ाया और भगवान ने कहा भी थोड़ी देर रखो तो क्या करोगे भगवान की मानोगे कि अपनी ही दोगोगे गाँव के नहीं हम तो छोड़ कर रहेंगे कि हमने तो चढ़ा दिया तो उस हम में ही तो अहंकार रह जाएगा और अगर उसकी मान ली का ठीक तेरी मर्जी ले आए कंधे पर रख के वापस उसी रखने में छूट गया क्योंकि बात ही क्या रही अब जब उस पे छोड़ दिया और उसने कहा रखो तो अपनी माने कि उसकी माने मेरे पास लोग आ जाते वो कहते हम तो सब आपके लिए छोड़ते एक युवती आई उसने कहा मैं सब आपके लिए छोड़ते जो आप कहेंगे वो करूँगी अच्छी बात है उसने कहा कि मुझे यहां से जाना नहीं यहीं इसी आश्रम में रहना मैंने कहा कि नहीं जाना पड़ेगा उसने कहा कि मैं जा ही नहीं सकती अब तो आप जो कहेंगे वही करूँगा बोलो क्या करना कि तू मेरी सुनती क्या अपनी वो कहती है कि बिल्कुल मैं सब छोड़ ही चुकी अब तो मैं यही रहूंगी अब तो मैं जो आप कहोगे वही करूंगी वो ये दोहराए चली जा रही है उसे ये बात दिखाई ही नहीं पड़ रही कि मैं कह रहा हूं कि तू जा अगर सच में वो छोड़ चुकी है तो कहेगी ठीक आप कहते तो जाती हूं आप कहेंगे तो आ जाऊंगी अगर वो इतना कह देती तो उसी वक्त मैं उसे रोक लेता लेकिन वो ना कह सकी उसका ये कहना कि सब छोड़ती हूं छोड़ना नहीं उस तरकीब से वो मुझे भी चलाना चाहती अपने हिसाब से तुम जाते हो भगवान को चढ़ाने लेकिन चढ़ाते तुम इस बात से कि ध्यान रखना एहसान किया है भूल न जाना सब चढ़ा दिया है जैसे तुम कुछ उसे नया दे आए हो जो उसका नहीं था नारद का यह सूत्र समझ लेना सब आचार भगवान के अर्पण कर चुकने पर यदि काम क्रोध अभिमान आदि हो तो उन्हें भी उसके प्रति ही समर्पित मानना चाहिए परमात्मा सदा तुम्हारे पास है एक बार तुम उसके हाथों में अपने को छोड़ो सर्व समग्र पूर्ण भाव से रत्ती भर भी पीछे मत बचाना यह आग्रह भी मत बचाना कि मैंने सब छोड़ा इतना भी मैं पीछे मत बचाना इतने दिन था बंद आज ही वातायन खोला है कहता रहा वसंत गंध को यों ही मत लौटाओ चिंतित रहा अनंत स्वयं को सीमित नहीं बनाओ अब तक था हतचेत आज ही हृदय चिंतन बोला है अपने रुग्ण विमूर्चित मन को प्राण वायु पहुंचाओ तिमिर ग्रस्त लोचन को फिर से परम विभा दिखलाओ जीवन ऋण के इस क्षण में फिर नारायण बोला है छिपा हुआ जो द्वंद्व उसे ही परमानंद बनाओ बिछुड़ गई जो बूंद उसे ही महासमंद बनाओ बनकर फिर प्रारंभ स्वयं ही पारायण बोला है परमात्मा चारों तरफ बोल रहा है संदेश दे रहा है इंगित इशारे प्रतिपल तुम्हें ले चलना चाहता है वापस घर तुम सुनते ही नहीं तुम अपने ही कहे चले जाते हो सब छोड़ो उस पर छोड़ना भी उसी पर छोड़ो इतने दिन था बंद आज ही वातायन खोला है खोलो फिर की, आने दो तो उसकी हवाओं को भीतर कहता रहा वसंत गंध को यू ही मत लौटाओ बहुत बार लौटाया है कितनी बार कितने अनंत कालों में कितनी अनंत बार लौटाया है कहता रहा वसंत गंध को यों ही मत लौटाओ चिंतित रहा अनंत स्वयं को सीमित नहीं बनाओ अब तक था हतचेत आज ही हृदय चिंतन बोला है एक तो सिर का विचार है और एक हृदय का चिंतन है वो बड़ी अलग बात है अब तक था हतचेत खोपड़ी बोलती रही हृदय सोता रहा अब तक था हतचेत आज ही हृदय चिंतन बोला है अपने रुग्ण विमूर्छित मन को प्राणवायु पहुंचाओ तिम्रग्रस्त लोचन को फिर से परम विभा दिखलाओ जीवन रण के इस क्षण में फिर नारायण बोला है प्रतिपल जहां भी जीवन है वहीं उसकी गूंज है हर कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है जीवन रण के इस क्षण में फिर नारायण बोला है छिपा हुआ जो द्वंद उसे ही परमानंद बनाओ वही ऊर्जा जिससे तुम दुखी हो रहे हो वही आनंद बन जाती है वही दुर्गंध से भरी हुई खाद फूलों में सुगंध बन जाती है वही कीचड़ करकट कमल बन जाता है छिपा हुआ जो दुंद उसे ही परमानंद बनाओ बिछुड़ गई जो बूंद उसे ही महासमंद बनाओ फिर से डाल दो बूंद को वापस समुद्र में कुछ बिछड़ा थोड़ी गिरते ही बूंद फिर महासागर हो जाती दूर दूर मत रखो अलग थलग मत रहो बिछुड़ गई जो बूंद उसे ही महासमंद बनाओ बनकर फिर प्रारंभ स्वयं ही पारायण बोला है आज त्रणी